हृदय घात जिनको भी होने की शक्यता है जिनका कोलेस्ट्रोल है, हृदय विकार वाले मरीज सामने से बताते हैं कि उनको धाप बहुत लगती है थोड़ा भी चले तो सांस भरती है थोड़ा भी चलने तो बैठना पड़ता है सीढ़ी चढ़े तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं दम निकल जाती है तो समझ लो हमको बहुत जल्दी हृदय घात आने वाला है ऐसे सभी लोगों को बताइए की दूधी भोपले का रस्पियो एक एक गिलास दूधी भोपड़ा नहीं दो टाइम सकाड़ी संध्या काड़ी कम से कम तीन महीने दूधी भोपड़े के रस में ज्यादा से ज्यादा मिरी डालना बस और कुछ नहीं डालना काली मिर्च टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा चाहे तो कोथमीर का रस भी डाल सकते हैं पुदीने का रस भी डाल सकते हैं। एक गिलास सुबह एक शाम सुबह पीना है खाली पेट शाम को पीना है भोजन से एक तास पहले तो होता ही है सबका ही होता है हैं? मेरी बस, मेरी थोड़ा सा टेस्ट के लिए हृदय विकार इसी से आता है जो मैं सवेरे बता रहा था डायबिटीज की कहानी वही हृदय विकार की है जब खून बहुत घट्ट हो जाता है तो हृदय को जाने वाले रास्ते से और आने वाले रास्ते से मुश्किल से पास होता है तो रास्ते में चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे जगह कम होती जाती है माने वो जड़ होती जाती है नली फिर जितना रक्त चाहिए वो मिलता नहीं तो दर्द होता है हृदय जो है ना रक्त देता है शरीर को और स्वरम भी रक्त लेता है अपने लिए दोनों काम वो एक साथ करता है तो हृदय को अपना रक्त मिलना जब कम होता है तो हृदय घात होता है शरीर को तो वो बराबर देता समय से देता है खुद को जो उसको रक्त चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिलता कम मिलता है या मुश्किल से मिलता है तो हृदयघात होता है तो अगर आप दूधी भोपला देंगे तो जो जड़ हो गई है नसें वो सब नरम हो जाती है नरम हो जाती है तो रक्त प्रवाह आसान हो जाता है तो हृदयघात नहीं होता खतरा निकल जाता है और जो हो गया हृदयघात तो पांच लाख रुपए खर्च होते हैं उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है दोबारा फिर हृदयघात आते फिर नहीं आएगा दोबारा ये जिसको भी दे दिया उसको नहीं आएगा एक्नाइट दे सकते हैं एक्नाइट एक औषधि है हृदयघात होने पर तुरंत दे सकते हैं वो जान बचाने की लिख लो आप उसको ए सीओ एन आई टी ई उसको भी ऐसे ही दो दो थे हम जीप पर